श्री श्री चैतन्य चरितावली, रूप की विदाई और प्रभु का काशी आगमन यह यिय गुणगण गाढ़ोपि मुक्तों गेहाध्यासाद्रस पर मृत एवाप्यमृत पे महाल पर दृढ़ परी रूपम सम मनुपमे नानुजग्राह जो पहले ही प्रभु के प्रिय गुण समूहों के द्वारा बंधकर भी घर द्वार कुटुम्ब परिवार के बंधनों से मुक्त हो चुके थे उन रूप और उनके अनुज अनुप के ऊपर स्वयं रसतुल्य अमूर्त होने पर भी उन श्री गौरांग ने श्रेष्ठ मूर्ति धारण करके प्रयाग क्षेत्र में प्रेमालाप और दृढ़ आलिंगनों द्वारा परम अनुग्रह किया प्रयाग में अपने भाई अनुप के सही श्री रूप दस दिनों तक प्रभु के चरण कमलों के समीप रहे ये विद्वान थे भावुक थे मेधावी थे आस्तिक थे और थे प्रेमावतार चैतन्य देव के परम कृपा पात्र फिर भला इनका कल्याण होने में संदेह ही क्या था ये तो पहले से ही कल्याण स्वरूप थे एक बार जिनके ऊपर गुरुचरणों की कृपा हो चुकी हो वह फिर इस नश्वर जगत के क्षणिक और अनित्य भोगों में सुखानुभोग कर ही कैसे सकता है हंस हो जाने पर फिर वह कौवें के भोजन का स्पर्श क्यों करेगा गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता यदि सदगुरु की एक बार भी कृपा हो जाए तो फिर चाहे वह पुरुष कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो उसका संसार बंधन बात की बात में छिन्न भिन्न हो जाएगा और वह बंधन मुक्त होकर गुरु की परम कृपा का अधिकारी बन जाएगा सदगुरु ही ईश्वर है ब्रह्म के साकार स्वरूप का ही नाम गुरु है हार्डमांस का पुतला गुरु हो ही नहीं सकता सर्वशक्तिमान का पद अल्पज्ञ जीव को प्राप्त हो ही कैसे सकता है श्री रूप की दृष्टि में चैतन्य देव हाड़ मांस के शरीरधारी जीव नहीं थे वे तो उनके लिए प्रेम के साकार स्वरूप थे सभी विशेष ब्रह्म थे उन्होंने महाप्रभु को अवतारी सिद्ध करने की चेष्टा कहीं नहीं की है अपने गुरु को श्री कृष्ण विग्रह समझकर ही उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का कथन किया है उनके दृष्टि में श्री कृष्ण में और श्री चैतन्य में भेद होता तब तो वे इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करते कि श्री चैतन्य अवतार या अवतारी हैं लोग कुछ भी समझें उनके लिए तो श्री चैतन्य ही श्री कृष्ण है वास्तव में यह बात सत्य ही है जहाँ भेद बुद्धि है वही इस बात का आग्रह किया जाता है कि ए, ये ऐसे नहीं ऐसे हैं श्री रूप की दृष्टि में भेदभाव नहीं था तभी तो वे भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में लिखते हैं हृदय प्रेरणायाम तो हम वराकूपोपी तस्य हरे पथ कमलम वंदे चैतन्यदेव जिन्होंने सामान्य कंगाल रूप मुझ रूप के हृदय में भक्ति ग्रंथ लिखने की प्रेरणा की उन्हें श्रीहरि रूप श्री चैतन्य चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ इन दस दिनों में ही प्रयाग में रहकर मेधावी श्री रूप ने प्रभु से भक्ति के अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझ लिया और उसी का अपने आप आपने अपने अनेकों ग्रंथों में वर्णन किया है महाप्रभु इनके हृदय की सच्ची लगन को जानते थे इसलिए इन्हें वैराग्य का उपदेश करते हुए कहने लगे रूप देखो यह संसार विषय भोगों में कैसा पागल बना हुआ है पद प्रतिष्ठा पैसा पुत्र परिवार तथा प्रेम पदार्थों की प्राप्ति की चिंता में ही यह अमूल्य जीवन बर्बाद हो जाता है कामनी कांचन और कीर्ति इन तीन रस्सियों ने ही जीव को कसकर बांध रखा है इनके कारण यह तनिक भी इधर उधर हिल ढुल नहीं सकता भगवान की प्राप्ति का मार्ग इन तीनों से दूसरी ही ओर है इन तीनों का मन से जब पुरुष त्याग कर देता है तब तो वह उस मार्ग को और मार्ग की ओर जाने का अधिकारी होता है जिन्हें इन तीनों में सुख का अनुभव होता है उन्हें भक्ति कहाँ प्रभु प्रेम कैसा वे तो प्रभु के बारे में बातें करने के क्या एक शब्द कहने के भी अधिकारी नहीं हैं जो स्वयं बंधा पड़ा है उसका बिना देखे मार्ग का वर्णन करना केवल विनोद ही है बिना चाखे कोई अमृत का स्वाद बता सकता है चाखने पर भी लोग ठीक कहने में समर्थ नहीं होते तब सुनकर कोई कही क्या सकता है रूप तुम सोचो तो सही जिस स्त्री के पीछे संसार पागल हो रहा है वह वा वास्तव में है क्या इन्हीं पंचभूतों की एक पुतली है किसी सुंदर से सुंदर स्त्री को एकांत एक में ऐसी हालत में देखो जब उसे संग्रहणी का रोग हो गया हो और उसके पास सेवा करने के लिए कोई भी मनुष्य न हो तुम देखोगे उसके संपूर्ण शरीर में दुर्गंध उठ रही होगी वस्त्रों को छूने की तबीयत न चाहेगी उसकी नाशिका में से गाढ़ा गाढ़ा मल निकल रहा होगा निरंतर शौच जाने से उसका गुलाब के समान मुख पिचक कर पीला पड़ गया होगा आँखें भीतर धंस गई होंगी स्तन ढीले और बुरे हो गए होंगे आँखों के दोनों ओर मल भर रहा होगा पेट सुखुड़ कर पीठ में लग गया होगा मूत्र और पुरुष से उसके जांघें सन गई होंगी जिनकी ओर देखने से ही फुरहुरी आ जाती होगी नख पीले पड़ गए होंगे मुख में से बदबू उठ रही होगी और वाणी में गहरी वेदना और करुणा आ गई होगी आज से चार दिन पहले उसका पति उसे सर्वस्व समझकर उससे आलिंगन में महान से महान सुख का अनुभव करता होगा वही ऐसी दशा में उसका आलिंगन करना तो दूर रहा पास भी नहीं बैठ सकता जो रूप इतना विकृत हो सकता है जिसका सौंदर्य पेट में भरे हुए दुर्गंधयुक्त मल के ही निकल जाने से क्षण भर में नष्ट हो सकता है उसमें सुख की खोज करना और उसी को जीवन का परम सुख समझकर उसकी प्राप्ति के लिए पागल होना कैसी भारी मूर्खता है अरे इस पंचभूत के बने हुए और नौ छिद्रों वाले मलमूत्र से भरे हुए शरीर में सुख कहाँ शांति कहाँ सौंदर्य और आनंद कहाँ वह तो उस ब्रह्मानंद के आनंद की छाया मात्र थी जो विकृति होने से कुरूपता को प्राप्त हो गई छाया को छोड़कर असली आनंद को खोजो तुम्हें शांति मिलेगी रूप यही हाल कांचन का है पृथ्वी का नाम है वसुंधरा वसु कहते हैं रत्नों को इस पृथ्वी में असंख्यों रत्न पड़े हैं पृथ्वी में सात द्वीप हैं, सात समुद्र हैं समुद्रों में असंख्यों रत्न भरे भरे पड़े हैं परंतु सप्तीप वाली पृथ्वी का आधिपत्य पाकर भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती वह तीनों लोकों का स्वामित्व चाहता है त्रिलोकेश होने पर चौदह भवनों के आधिपत्य की इच्छा रखता है संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामित्व लाभ करने पर भी शांति नहीं तब दस बीस गाँव या हजार पाँच सौ गाँवों का आधिपत्य या स्वामित्व लाभ करके जो अपने को सुखी बनाना चाहता है वह कितना भारी मूर्ख है तुम ध्यानपूर्वक देखो सोने में और मिट्टी में क्या भेद है जैसे पृथ्वी में से सफ़ेद मिट्टी पीली मिट्टी हरी मिट्टी और काली मिट्टी स्थान भेद से निकलती है वैसे ही सोना चांदी भी पीली और सफ़ेद मिट्टी ही है तुमने उसमें श्रेष्ठपन का भाव स्थापित कर रखा है तो वह श्रेष्ठ है स्वयं ही तुमने उसे श्रेष्ठ बनाया है और फिर स्वयं ही उसकी प्राप्ति के लिए पागल बनकर प्रयास कर रहे हो छाया का तुमसे अलग भिन्न अस्तित्व नहीं छाया तुम्हारे शरीर की ही है अब तुम भ्रमवश उस छाया को पकड़ने दौड़ो तो कितना भी प्रयास क्यों न करो छाया तुम्हारे हाथ कभी भी न आएगी। भला पीछे दौड़ने से कहीं छाया पकड़ी जा सकती है छाया का अस्तित्व तो तुमने पृथक मान लिया है तब तुम छाया को अपनी ही समझकर छोड़कर भागो तो फिर वह तुम्हारा पीछा करेगी तुम्हें छोड़कर वह जा ही कहाँ सकती है मेरी बात को समझो रूप ने धीरे से कहा हाँ प्रभो कुछ कुछ समझा यही कि वास्तव में सोने में न तो श्रेष्ठत्व है और न मिट्टी में कनिष्ठत्व श्रेष्ठत्व कनिष्ठत्व हमारे ही हृदय में है जिसे जब चाहे छोटा मान ले और जब माना चाहे तब बड़ा मान ले प्रभु ने कहा हाँ ठीक है अच्छा इसे यो समझो जैसे तुम अब तक रुपये को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे उसी की प्राप्ति के लिए तुम हुसैन शाह के दरबार में रहते थे हुसैन शाह जाति के यमन थे तुम ब्राह्मण थे वह स्वामी द्रोही कृतघ्न था तुम धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करने वाले थे वह मूर्ख था तुम पंडित थे वह प्रमादी था तुम जागरूक थे वह अधर्मी था तुम धर्मात्मा थे सभी बातों में वह तुमसे हीन था तुम उससे श्रेष्ठ थे किंतु तुम उसके बराबर संपत्तिशाली नहीं थे तब तक तुम धन संपत्ति को ही सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन समझते थे इसीलिए अपनी कुलीनता विद्वत्ता धार्मिकता जागरूकता आदि सभी को तुक्ष समझ उस मूर्ख के सामने सदा थर थर काँपते हुए डरे से खड़े रहते थे अब जब तुमने पत, तुम्हें पता चला कि धन संपत्तियों में सच्चा सुख नहीं है तब जो धन संपत्ति तुमने पसीने की जगह खूब बहाकर पैदा की थी उसे भक्ति मार्ग में प्रवेश करते ही मिट्टी की तरह लुटा चले आए क्यों ठीक है ना? धीरे से रूप जी ने कहा हाँ प्रभु वे रुपये मुझे भार से मालूम पड़ते थे एक दिन में ही जैसे तैसे मैंने उन्हें लुटापुटा कर किसी तरह अपना पिंड छुड़ाया प्रभु ने उसी स्वर में श्री रूप जी से के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा अच्छा तो अब तुम ही सोचो रुपये में बढ़पन है हुसैन साहब से तुम डरते नहीं थे इस बात से डरते थे कि कहीं हमारी रुपयों की प्राप्ति में विघ्न न हो जाए अब जब तुम्हें धन संपत्ति की तुच्छता का बोध हो गया तो एक हुसैन शाह क्या लाख हुसैन शाह आ जाए तो भी तुम उनसे नहीं डरोगे क्योंकि जिस कारण से डर होता था वह कारण तो नष्ट हो गया जिस प्रकार विषय की बेल को उखाड़ देने पर फिर उस पर लगने वाले दुखदायी फलों से लोगों के मरण का भय नहीं होता उसी प्रकार हृदय में से धन संपत्ति की श्रेष्ठता निकाल देने पर फिर किसी के सामने दीन होना या गिड़गिणाना नहीं पड़ता जब तक हम लोगों को गुणों के कारण बड़ा न मानकर धन होने के कारण बड़ा आदमी मानते हैं और इसी कारण धनिकों का आदर करते हैं तब तक समझो कि धन को ही सुख साधन समझने की आसुरी वृत्ति हमारे हृदय में विद्यमान है जिसकी दृष्टि में धन का कोई विशेष महत्व नहीं जो धन को भी पृथ्वी का एक विकार समझता है वह किसी के सामने क्यों गिड़गिने लगा उसकी दृष्टि में धनी गरीब सभी समान हैं। धन की तृष्णा ही गरीब अमीरी का भेदभाव पैदा कर देती है जब हृदय में किसी से कुछ लेने की इच्छा ही नहीं तब जैसा ही धनी वैसा ही गरीब मनसी च परितुष्टे को को दरिद्र यही दशा कीर्ति की है कीर्ति भी धन की तरह अनित्य और तुख् ही है वास्तव में तो इसे धन का ही एक अंग समझना चाहिए धन और कीर्ति प्रयत्न करने से थोड़े ही मिलते हैं ये तो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं जट भड़त की तरह असंख्यों ज्ञानी पागलों की तरह जीवन बिताकर मुक्त हो गए होंगे उनका नाम कोई नहीं जानता जत भरत के भाग्य में ही अवधूत पने का आदर्श उपस्थित करने वाली कीर्ति बदी थी बहुत से धनिक एकदम मूर्ख होते हैं अच्छे अच्छे विद्वान धन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं उन्हें उतना धन प्राप्त ही नहीं होता तभी तो कहा है भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम अर्थात सर्वत्र भाग्य ही फलीभूत होता है विद्या और पुरुषार्थ से ही सब कुछ नहीं हो जाता तब धन तथा कीर्ति हमें भाग्य के ही अनुसार प्राप्त होगी तब किर्ति के लिए प्रयत्न करना मूर्खता है किर्ति की इच्छा करके हम वासना जन्य एक नए पाप की और सृष्टि करते हैं इसलिए जो किर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वे मूर्ख हैं भला जिन्होंने चौदह भुवन वाले अनेक ब्रह्मांडों का आधिपत्य किया ऐसे असंख्यों ब्रह्मा उत्पन्न हुए और नष्ट हुए उनका कोई नाम भी नहीं जानता तब यह क्षुद्ध प्राणी अपनी कीर्ति को अमर बनाने के लिए बाग बगीचा और कुप मंदिर बनाकर ही अपने नाम को अक्षुण रखना चाहता है वह कितना भारी मूर्ख है भाई किर्त तो पतिव्रता है वह पुंसली स्त्री नहीं है उसने तो एक ही पुरुष श्रीहरि को वर्ण कर लिया है इसलिए तुम उसकी आशा को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो तुम्हें कीर्ति नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती किर्त के पति वे ही श्रीहरि हैं इसलिए उन्हीं की किर्ति का कथन करने में कल्याण है यदि तुम्हें किर्ति बढ़ानी ही है तो श्रीहरि की किर्ति बढ़ाओ तुम इस कृति को धारण करो कि हम कीर्तिपति के कीर्तनिया सेवक हैं हाँ हरि के कीर्तनिया होने से कीर्ति तुम्हें प्यार करने लगेगी क्योंकि अपने पति की प्रशंसा सुनकर सभी को सुख होता है और प्रशंसा करने वाले के प्रति स्वाभाविक ही अनुराग हो जाता है श्री रूप ने हाथ जोड़े हुए दीन भाव हाँ से कहा हाँ प्रभु श्री चरणों के अनुग्रह से मैं इतना तो समझा कि भक्ति मार्ग की ओर बढ़ने वाले साधक को कामरी कांचन और कर्ति के स्वरूप पद प्रतिष्ठा पैसा पुत्र परिवार और यावत प्रेय पदार्थ हैं उनका परित्याग करके तब इस पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए अब मैं कुछ साधन तत्व समझना चाहता हूँ प्रभु ने कहा रूप जीव का स्वरूप शास्त्रों में ऐसा बताया है कि बाल के अग्रभाग को लो उसके सौ टुकड़े करो उन सौ में से एक को लो फिर उसके सौ टुकड़े करो उससे भी सूक्ष्म जीव का स्वरूप है अर्थात जीव अति सूक्ष्म है जीव इस चराचर विश्व में समान रूप से व्याप्त है एक तिल रखने योग्य भी ब्रह्मांड में जगह नहीं है जहाँ जीव ना हो तब जीव के दो भेद हैं एक जड़ दूसरा चेतन अथवा स्थावर जंगम पत्थर लकड़ी आदि स्थावर हैं और हलचल या क्रिया करने वाले जंगम कहते हैं स्थावर से जंगम श्रेष्ठ माने गए हैं जंगमों में भी हाथी घोड़ा आदि समझदार जानवर श्रेष्ठ हैं उसमें भी मनुष्य श्रेष्ठ है मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी विद्वान विद्वानों में, में भी, भी परिष्कृत बुद्धि वाला श्रेष्ठ है और उनमें भी सत आचरणों को अपने जीवन में परिणत करने वाला कर्ता श्रेष्ठ है और उन कर्ताओं में से भी वह श्रेष्ठ है जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया हो ब्रह्म ज्ञानियों में जो भी जो मुक्त हो गया हो वह श्रेष्ठ है और मुक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण भक्त है जिसके हृदय में सच्ची कृष्ण भक्ति है उससे बढ़ बढ़कर श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता श्रेष्ठपने की यही पराकाष्ठा है जैसा कि श्रीमद्भागवत में कहा है मुक्ता नाम नारायण नारायणपरायण है दुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपी महामुनि राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं हे महामुने, मुक्त हुए सिद्धों में भी नारायण का भक्त दुर्लभ है और उन करोड़ों भक्तों में भी शांत हृदय का भक्त तो अत्यंत ही दुर्लभ है संसार में प्रयत्न करने पर चाहे सब कुछ प्राप्त हो सके किंतु श्रीकृष्ण भक्ति का प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है बस भक्ति प्राप्ति का एक ही उपाय है सब जगह सब अवस्थाओं में और सर्व काल में श्रीहरि के ही नामों का संकीर्तन करते रहना श्रवण कीर्तन ही प्रभु प्रेम प्राप्ति का मुख्य उपाय है और सब उपाय तथा आश्रयों का परित्याग करके श्रीहरि की ही शरण लेनी चाहिए सर्व धर्मों का परित्याग करके केवल उन्हीं का चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए मैं तुम्हें भगवत कृपा और अहेतुकी भक्ति की एक मोटी सी पहचान बताता हूँ उसी से तुम समझ जाओगे कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए जैसा कि श्रीमद्भागवत में भगवान कपिल देव ने स्वयं बताया है मद्गुण श्रुति मै सर्व सर्वगुहाशे मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम बुधोम मात्र के हृदय रूपी गुहा में रहने वाले मुझ अंतर्यामी ईश्वर के भक्त व आदि गुणों के श्रवण मात्र से ही बिना किसी रोक टोक के जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह समुद्र की ही ओर बहता रहता है उसी प्रकार उनके मन की गति मेरी ही ओर बहती रहे तो समझना चाहिए कि उसे एकांत की या अहेतुकी भक्ति प्राप्त हो चुकी है उसके प्राप्त होने पर फिर श्री कृष्ण दूर नहीं रहते वे तो आकर भक्त से निपट जाते हैं यही तो उनका भगवत वसलता है आरंभ में साधन भक्ति होती है साधन भक्ति से रति भक्ति होती है और रति भक्ति से शुद्ध भक्ति या प्रेम रूपा भक्ति होती है रति भक्ति के पांच भेद भक्ति शास्त्रों में बताए गए हैं उनके नाम शांत रति, रति, शांतरति रति, सख्यरति रति और मधुरति इस प्रकार है शांत रस के उपासकों में उदाहरण स्वरूप सुखदेव और जनक जी के नाम लिए जा सकते हैं दास्य रस के उपासक अनेक भक्त हैं ब्रज के ग्वाल बाल तथा अर्जुनादि सक्षरति के उदाहरण हैं नंद यशोदा देवी के और वसुदेव की रति के उपासक समझिए मधुर रस की उपासना में ब्रज की गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ समझी जाती हैं वैसे रुक्मणी आदि हजारों रानियां तथा लक्ष्मी आदि इसकी उदाहरण स्वरूप है शांतरस में अपने को छोटा मानने की भावना है दास में अपने को छोटा समझकर विविध प्रकार से अपने सेव्य की सेवा चाकरी करने की इच्छा होती है सख्य रथी का उपासक अपने को छोटा भी मानता है सेवा भी करता है किंतु उपास्य के सम्मुख निसंकोच भाव से बर्ताव करता है वह शांत और दास्य के उपासकों की, की भांति डरता सा नहीं रहता वसल रूप से उपासना करने वाले मन मन में अपने प्रिय को ही श्रेष्ठ समझते हैं ऊपर से व्यक्त नहीं करते सेवा भी वे करते हैं और निसंकोच भी रहते हैं किंतु उनमें इन तीनों उपासकों की अपेक्षा अपने सेव्य के प्रति एक स्वाभाविक ममता भी होती है यही इस रस में विशेषता है कांता भाव में ये पांचों ही बातें हैं सेव्य को मन से बड़ा भी मानते हैं सेवा करने की भी उत्कट इच्छा रहती है उसके सामने किसी प्रकार का संकोच भी नहीं होता प्रगाढ़ ममता भी होती है और अपने शरीर तथा शरीर को संपूर्ण क्रियाओं और चेष्टाओं को प्यारे के ही लिए समर्पित कर दिया जाता है इसलिए कांता भाव ही सर्वश्रेष्ठ है इस उपासना के उपासक करोड़ों में एक असंख्यों में कोई एक होते हैं शांत सख्य आदि के उपासक ही जब दुर्लभ हैं तब कांता भाव के उपासकों के लिए तो कहना ही क्या जब मैंने तुमसे भक्ति का तत्व बहुत ही संक्षेप में कहा है तुम बुद्धिमान हो कभी हृदय के हो सरस हो भगवत कृपा के अधिकारी हो अतः इन भावों को विस्तार के साथ वर्णन करके भक्तों के सम्मुख रखना अब मैं कल वाराणसी जाने के लिए सोच रहा हूँ प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए गदगदंड से श्री रूप ने कहा प्रभु मैं कृतकृत्य हुआ मुझे विश्व ब्रह्मांड के आधिपत्य से भी जितनी प्रसन्नता न होती उतनी आज प्राप्त हुई है अब मेरे लिए क्या आज्ञा होती है श्री चरणों के सन्निकट निवास करने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा है जैसी आज्ञा हो प्रभु ने कहा रूप तुम समर्थ हो तुम्हें मेरी संगति की अब विशेष आवश्यकता नहीं इस समय तुम सीधे बन जाओ और वहाँ के सभी तीर्थों की यात्रा करके जहाँ तक बन पड़े लुप्त तीर्थों के प्रकट करने की कोशिश करो कालांत में गौड़ होकर मुझसे पुरी में आकर भेंट करना इतना कहकर दूसरे दिन प्रभु तो नाव पर चढ़कर उस पार को चले गए और रूप अनूप माथुरिया ब्राह्मण तथा कृष्णदास को प्रभु वहीं से विदा कर गए महाप्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए अपने भाई के सहित श्रीरूप मथुरा पहुँचे वहाँ उन्हें गौड़ के भूतपूर्व महाराजा सुबुद्धि राय मिल गए उनके संबंध में हम पुस्तकें आदि में ही बता चुके हैं कि वे लकड़ी बेच बेचकर एक पैसे के चनों में निर्वाह करते शेष पैसों से बंगाली साधुओं की सेवा करते बंगाल में स्नान से पूर्व तेल लगाने की प्रथा है तेल के बिना वहां स्नान ही ठीक नहीं समझा जाता सुबुद्धि राय उन पैसों से तेल खरीदकर साधुओं को देते तथा उन्हें दही चिवरा भी खिलाते सहसा विश्रांत घाट पर उनके श्रीरूप और अनूप इन दोनों भाइयों से भेंट हो गई सुभिद्धि राय ने इन दोनों भाइयों का जैसा वे कर सकते थे स्वागत सत्कार किया और फिर इनके साथ वे ब्रज के बाहर वन तथा उपवनों में भी पैदल पैदल यात्रा करने के लिए गए विधि का विधान तो देखिए कल तक जो एक महाराजा थे और एक महामंत्री वे दोनों ही आज भिखारी के बेच में घर घर के टुकड़े मांगते हुए साधुवेश में फिर रहे हैं जिनके आश्रय से हजारों पंडित और विद्वानों का निर्वाह होता है था वे ही आज एक टुकड़ा रोटी के लिए एक कंजूस गृहस्थी के द्वार पर खड़े खड़े प्रतीक्षा करते हैं ये संभव है जब कोई घर से निकलकर टुकड़ा डाले विधाता सचमुच भाग्य का खेल बड़ा ही लक्षण है इसी विधि की विडम्बना को दुर्लक्ष करके किसी कवि ने कैसा सुंदर मार्मिक वचन कहा है जाता सूर्यकुले पिथा दशरथ छोड़ी भुजा मग्रणी सीता सत्य सत्यपरायणा प्रणि यस् अनुजोल दोर्दंडोहन चास्ति भुवनि प्रत्यक्ष विष्णु स्वयं रामो येन विडंबिप चांद जने का कथा सर्वश्रेष्ठ सूर्यकुल में जिनका जन्म हुआ महाराजाओं के भी पूजनी चक्रवर्ती दशरथ जी जिनके पिता थे सत्य में निष्ठा रखने वाले त्रैलोक्य में अद्वितीय रूप लावण्युक्त पतिपरायणा सीताजी जिनकी पत्नी थी युद्ध में यमराज के समान साहस करने वाले शूरवीर और पराक्रमी लक्ष्मण जी जिनके छोटे भाई थे जिनके समान त्रिलोकी में कोई धनुधारी सूर नहीं था ऐसे रामचंद्र जी स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे उन श्री रामचंद्र जी की भी जिस विधि ने वंचना की जिन्हें भी चौदह वर्ष उन जिन्हें भी चौदह वर्ष विपत्तियों को झेलते हुए कुछ कंठका के वनों में फिरना पड़ा तो फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है हे देव तुम्हारे चरणों में हमारा नमस्कार है वस्तुतः भगवान श्री रामचंद्र जी के संबंध में यह कथन कभी विनोद ही है इधर महाप्रभु अपने भक्तों से विदा होकर गंगा जी के किनारे किनारे श्री वाराणसी क्षेत्र में पहुँचे नगर के बाहर ही उन्हें चंद्रशेखर जी मिल गए प्रभु को देखते ही उन्होंने भूमि पर लौट प्रभु को प्रणाम किया महाप्रभु ने उनका आलिंगन करते हुए प्रेमपूर्वक पूछा चंद्रशेखर तुम यहाँ कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज आऊँगा चंद्रशेखर जी ने कहा प्रभु कल रात्रि में मैंने स्वप्न देखा था कि आप आज काशी जी में आ गए हैं इसीलिए खोज में आया था यहाँ आते ही सहताशी चरणों के दर्शन हो गए अब मेरी कुटिया को अपनी चरण रथ से कृतार्थ कीजिए वैद्य चंद्रशेखर के आग्रह से प्रभु उनके घर गए समाचार पाते ही तपन मिश्र उनके पुत्र रघुनाथ वह मरहठा ब्राह्मण तथा और भी बहुत से भक्त प्रभु के दर्शनों के लिए आ गए तपन मिश्र ने दोनों हाथों की अंजलि बांधकर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जब तक काशी में निवास करें तब तक मेरे ही घर भिक्षा करें प्रभु ने मिश्र जी की विनती स्वीकार कर ली और आप चंद्रशेखर वैद्य के घर पर ही रहने लगे रहते यहाँ थे और भिक्षा करने तपन मिश्र के यहाँ चले जाते थे इस प्रकार महाप्रभु लगभग दो मास तक काशी जी में ठहरे यही श्री रूप के भाई सनातन जी प्रभु से आकर मिले जिनका वृत्तान्त अगले अध्याय में पाठकों को मिलेगा